गीता तत्व चिंतन जैसी मति वैसी प्राप्ति एक सौ और सकाम भक्त ये लोग भी भक्त ही हैं पर हाँ ये आर्त और अर्थार्थी भक्त हैं वे ईश्वर को मानते हैं पर सकाम भाव से हम में से अधिकांश इसी श्रेणी में आते हैं हमें संतति चाहिए धन चाहिए नाम यश चाहिए सत्ता चाहिए मुकदमे में जीत चाहिए इसीलिए हम भगवान का भजन करते हैं और उनके ऐसे रूप को भसते हैं जिससे हमारी कामना की पूर्ति शीघ्र हो जाए जैसे आजकल बहुत से लोग संतोषी माता की उपासना करते हैं उन्हें लगता है कि उनकी उपासना से काम जल्दी सिद्ध होगा वैसे ही लोग अन्य देवी देवताओं की भी मनोती मानकर पूजा करते हैं तात्पर्य यह कि अधिकांश मनुष्य कर्म की सिद्धि में विश्वास रखते हैं उन्हें ज्ञान की सिद्धि में उतना विश्वास नहीं होता अल्प धीरज वाले व्यक्ति तो ज्ञान की साधना कर ही नहीं सकते एक सौ तैंतीस दो तपस्वियों का दृष्टांत दो तपस्वियों का दृष्टांत है दोनों कुछ दूरी पर कुटिया बनाकर तपस्या में रत रहते थे एक दिन देवर्षि नारद उस रास्ते से गुजरे एक तपस्वी ने कहा कि महाराज जब आप भगवान से मिलें तो कृपया उनसे यह पूछ ले कि मेरी मुक्ति कब होगी दूसरे तपस्वी ने भी उनसे यही कहा नारद जब भगवान से मिलकर लौटे तो उन्होंने पहले तपस्वी को बताया कि उसकी मुक्ति पाँच जन्मों बाद होगी तब तक तुम्हें और साधना करते रहना होगा ऐसा भगवान ने बताया है यह सुनकर तपस्वी खिन्न हो गया पाँच जन्मों तक और साधना करना उसके लिए पहाड़ के समान हो गया वह बिलखने लगा और भगवान को दोष देने लगा तब नारद दूसरे तपस्वी से मिले उसे भगवान का निर्देश बताते हुए बोले देखो भगवान ने कहा है कि सामने इस वृक्ष में जितनी पत्तियां हैं उतने जन्मों के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी यह सुनते ही वह दूसरा तपस्वी आनंद से विवल हो नाचने लगा देवर्षि चकित हो गए कहा क्या तुम पागल हो इसमें आनंद मनाने की क्या बात है तुम्हारा वह मित्र तो पाँच जन्म की ही बात ही सुनकर रोने लगा और तुम जो नाच रहे हो उस तपस्वी ने कहा देवरसे भगवान ने यह स्वीकार तो कर ही लिया कि मेरी मुक्ति होगी मैं तो अपने को इसके लायक नहीं मानता था पर आपसे सुनकर मुझे भरोसा हो गया कि देर सवेर भगवान मुझ पर कृपा करेंगे ही बस यही मेरे आनंद का कारण है पर ऐसे धैर्य का दृष्टांत विरल ही होता है जिनमें इस प्रकार का धीरज होता है वे ही भगवान के पास जाने के अधिकारी होते हैं शेष अधिकांश लोग तो इसी जीवन में अपने कर्म की सिद्धि चाहते हैं इस मनुष्य लोग में कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र दिखाई देती है कर्म सिद्धि का मापदंड तो उसका फल ही है पर ज्ञान सिद्धि का मापदंड उस प्रकार इंद्रिय ग्रह में नहीं है